अध्याय आठ श्री श्रीष घटक सन 1910 सौ ईस्वी के जेठ के महीने में शिलोंग से हम कुछ लोग मिलकर मां को देखने की इच्छा से जयरामवाटी गए हम लोगों ने इससे पहले मां का पुराना फोटो देखा था इस बार रास्ते में एक साथी ने स्वप्न में मां जैसी वे अभी हैं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 उनको छोड़ हम सभी ने इस बार श्री श्री मां से महामंत्र पाया दीक्षा के बाद ही जब हम लोगों ने श्री श्री मां से कामार पुकुर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा ऐसा भी कहीं होता है आज मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह खिलाऊंगी किम कर्मम किम कर्मेती कवियो पत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्षयामी यज्ञात व शुभात इत्यादि गीता में पढ़ा था अतः भाव बंधन से मुक्त होने के लिए श्री श्री मां की कृपा पाने के बाद मुझे आगे क्या करना होगा यह जान लेना उचित समझकर मैंने पूछा मां मुझे और क्या करना होगा मां तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा मैं मुझे कुछ भी नहीं करना होगा मां नहीं मैं कुछ भी नहीं मां ने कहा नहीं कुछ भी नहीं तीन तीन बार एक ही उत्तर पाकर मैं समझ गया कि उन्होंने कृपा की है और भव बंधन काटने का सारा भार उन्होंने ही ले लिया है मैंने भानु बुआ का हाथ देखकर बताया था बुआ तुम अभी 25 वर्ष और जियोगी उन्होंने जाकर मां से कहा मां तुम्हारा बेटा तो हाथ देखना जानता है मां ने मुझे बुलाकर कहा बेटा तुम हाथ देखना जानते हो जरा देखो तो मेरे पैरों का वात रोग ठीक होगा कि नहीं मैं तो यह सुनकर अवाक हो गया क्योंकि मैं ज्योतिष का कुछ भी नहीं जानता था भानुबुआ को तो मैंने यूं ही अनुमान से बताया था मैंने सुना था कि भक्तों के पाप ग्रहण करने से ही श्री श्री मां के पैरों में यह बीमारी थी इसीलिए मैंने कहा हम लोगों के कारण ही तो यह बीमारी हुई है फिर हम लोगों के रहते ठीक कैसे होगा इतना सुनते ही मां जो खड़ी होकर बातें कर रही थी दुखित हो अचानक नीचे बैठ गई और बोली अरे मां यह क्या कहता है मां की यह अवस्था देखकर मैं अवाक रह गया और बोला मां तुम्हें निरोग होने की इच्छा होती है मां हां मैंने कहा तब तो तुम जरूर ठीक हो जाओगी मां का चेहरा खिल उठा मां तुरंत बोली देख रहे हो कैसी भक्ति है सब कुछ मेरी इच्छा पर निर्भर है जिस दिन गांव लौटना था उस दिन मां को प्रणाम करने गया मैंने कहा मां मैं जबकि ठीक ठीक गिनती नहीं कर पाता हूं जब हाथ चलता है तो मुंह नहीं चलता और जब हाथ मुंह दोनों चलते हैं तो मन स्थिर नहीं हो पाता मां ने उत्तर दिया इसके बाद देखोगे हाथ जीभ दोनों ही नहीं चलेंगे जब केवल मन में होगा जाते समय मां को प्रणाम कर मैंने कहा मां जाता हूं सुनते ही मां कह उठी बेटा जाता हूं नहीं कहते कहो आता हूं भूल संशोधन करती मां की प्रसन्न दृष्टि निहारते हुए मैं रवाना हुआ सन 1912 में दुर्गा पूजा के बाद श्री श्री मां जब काशी गई थी उसी समय मां की जन्म तिथि पर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 लोगों का प्रतिवाद देखकर मां ने स्त्री भक्तों से कहा था इन लोगों ने तो मेरा प्रसाद पाया है खाना कहां खाया है आहुति क्यों नहीं देंगे बाद में स्त्री भक्तों से मैंने यह बात सुनी थी सन 1913 ईस्वी में माघ अष्टमी के दिन श्री श्री मां की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी और विधवा बहन को मां के श्री चरणों में कृपा प्राप्ति के लिए ले आया उसी दिन मां ने दोनों को दीक्षा दी पत्नी ने मां से पूछा था मां मेरी शिव पूजा करने की इच्छा होती है क्या मैं कर सकती हूं उसके उत्तर में मां ने कहा था अभी तो तुम छोटी हो नहीं कर पाओगी बाद में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 और फिर ये आम अभी खाने में भी अच्छे नहीं हैं, खट्टे हैं सन 1913 सौ ईस्वी में जन्माष्टमी की छुट्टी में हम लोग कुछ गुरुभाई मिलकर जयराम बाटी गए साथ में एक गुरुभाई का छोटा पुत्र भी था शाम को कोयलपाड़ा मठ में पहुंचे क्योंकि हम लोगों के पास छुट्टी का समय कम था अतः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 इसीलिए मां को खबर नहीं दी गई अगले दिन सुबह जब हम लोग मां को प्रणाम करने गए तब मां ने सारा वृत्तांत सुनकर हम लोगों की भर्तसना करते हुए कहा बेटा ठाकुर ने तुम लोगों की रक्षा की है अंधेरे में इतनी वर्षा कीचड़ में न जाने कितने सांपों को कुचलते हुए आए हो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 खूब सावधानी से जाना उसकी गाड़ी को अपनी दोनों गाड़ियों के बीच में रखना तुम लोग मेरे अपने लोग हो मेरे बेटे हो मैं हां वैसा ही करेंगे मां तुमने जैसा कहा है ठीक उसी तरह से ले जाएंगे रात में भोजन के समय मां हम लोगों के पास बैठकर बातचीत करने लगी उसी समय उस छोटे लड़के की दीक्षा की बात चली तो मां ने कहा अभी तो बिल्कुल बच्चा है शौच तक धो नहीं पाता उसकी उम्र सात आठ वर्ष की थी इतनी जल्दी क्या दीक्षा होती है लड़का भक्त है दीर्घायु हो भक्तदास बने फिर मुझसे बोली उसका भात सान दो मैंने बातों बातों में कहा मां हम लोग जिस किसी के यहां का खाते हैं इससे कोई हानि होती है क्या मां श्राद्ध का अन्न खाने से ठाकुर विशेष रूप से मना करते थे उससे भक्ति की हानि होती है सभी कर्मों से यज्ञेश्वर नारायण की पूजा होती है फिर भी वे श्राद्ध का अन्न खाने से मना करते थे मैंने पूछा आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में क्या करेंगे मां आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में बिना खाए कैसे चलेगा अगले दिन दोपहर को लगभग दो बजे मैं मां का दर्शन करने गया मां अन्य मनस्क भाव से जमीन पर ही बैठी थीं। इसी वर्ष ही अभी कुछ दिन पहले दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आई थी मां ने पूछा बेटा बाढ़ से क्या लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है मैंने अखबारों से और लोगों के मुंह से जो भी सुना था वह उन्हें बताने लगा मां ने अत्यंत एकाग्रता से सुना और फिर रूंधे गले से बोली बेटा संसार का भला करो मां की यह बात सुनकर मन ही मन उनके इस विराट विग्रह के सेवाधिकार की प्रार्थना कर कमरे से बाहर निकलते समय प्रणाम करते हुए मैंने सुना मां स्वगत ही कह रही हैं, केवल रुपया केवल रुपया रुपया रुपया मां के मुंह से रुपया रुपया सुनकर मैं सिहर उठा लगा कि मां ने मेरे भीतर भावों का आधिक्य देखकर ही यह बात कही थी मां ने तुरंत मेरी ओर देखकर कहा नहीं बेटा रुपए की भी जरूरत है अब यही देखो ना काली अर्थात मामा केवल रुपया रुपया करता रहता है सन 1915 सौ ईस्वी के 24 दिसंबर को मैं सपरिवार मां का दर्शन करने उद्बोधन गया पत्नी के हाथ में कुछ मिठाई थी गोलाप मां ने यह सोचकर कि इसके अगले दिन ठाकुर को भोग में देंगी उसे उठाकर रखने लगी मां ने मना करते हुए कहा नहीं बहू ने जो मिठाई लाई है उसे इसी बेला में ठाकुर को देना इससे बहू का कल्याण होगा अगले दिन सुबह मेरी पत्नी मां के पास गई और शाम को लौटकर उसने मुझे बताया आज मां ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है यह मुझे जीवन भर आनंद देता रहेगा नौ दस बजे मां ने तीन पैसे के मुरमुरे और भुने चने मंगाया उसे चावल में लेकर जमीन पर बैठ गईं। फिर दो चार दाने अपने मुंह में डालती जा रही थी और एक मुट्ठी मुझे देती कहती बहू खाओ जीवन में मैंने बहुत सी अच्छी चीजें खाई हैं लेकिन आज जो आनंद उस मुरमुरे को खाकर मुझे मिला उसकी तुलना नहीं है दोपहर में उन्होंने मुझे पैरों पर हाथ फेरने को कहा और बिस्तरे को झाड़कर धूप में देने को कहा ऐसी ही छोटी मोटी सेवाएं ग्रहण करके उन्होंने मुझे कृतार्थ कर दिया आज मेरे साथ यह बातचीत भी हुई मैंने कहा मां ठाकुर को मैं अन्नभोग दे सकती हूं मां हां ठाकुर को अन्न भोग देना वे शुक्तो खाना पसंद करते हैं बातों बातों में मैंने कहा मां इस युद्ध से पूरे देश में हाहाकार मचा है लोगों को कितना कष्ट हो रहा है अन्न वस्त्र दुर्लभ हो गए हैं मां फिर भी तो लोगों में चेतना नहीं जागती मैं मां इस युद्ध से क्या हम लोगों का मंगल होगा मां ठाकुर जब भी आते हैं तब ऐसा ही होता है और भी कितना कुछ होगा उसी दिन शाम को जब मैं मां को प्रणाम करने गया मां ने उस जन्माष्टमी छुट्टी की अंधेरी बरसाती रात में हम लोगों के कोयालपाड़ा से जयराम जाने की बात का जिक्र करते हुए मुझे फिर से भर्तस्ना के सुर में कहा जिद से चलना ठीक नहीं मैं नहीं अब नहीं जाऊंगा मां ने समझा कि मैं जयराम बाटी दोबारा नहीं जाने की बात कह रहा हूं तुरंत बोल उठी जाओगे क्यों नहीं बेटा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 श्री श्री मां के चरण वंदना कर जयराम बाटी से चलते समय उनसे बोला मां यदि दिन में बैलगाड़ी नहीं मिली तो कोतलपुर से पैदल ही विष्णुपुर चला जाऊंगा मां ने कहा बेटा शरीर को और क्यों कष्ट दोगे गाड़ी अवश्य मिलेगी मां की बात सत्य हुई मुझे गाड़ी मिल गई मां के देह में रहते यह मेरा अंतिम दर्शन था